माँ की बातें सरयू बाला देवी माँ हँसते हँसते कह रही है कल एक बहू आई थी बेटी उसकी गोद में और पीठ पर कितने सब छोटे छोटे बच्चे थे अच्छी तरह संभाल भी नहीं पा रही थी तिस पर कहती है माँ संसार अच्छा नहीं लगता मैंने कहा यह कैसी बात जी तुम्हारे इतने सारे कच्चे बच्चे जो हैं इस पर वह बोली बस यहीं तक और नहीं होंगे मैंने कहा यदि ऐसा कर सको तो अच्छा ही है यही कहकर वे हंसने लगी मैं अच्छा माँ संसार में स्त्रियों के लिए तो पति ही परम पूज्य तथा गुरु है शास्त्र कहते हैं कि उसकी सेवा से के सायुज्य तक की उपलब्धि की जाती है कोई स्त्री यदि उसी पति के मत के विरुद्ध अनुनय विनय अथवा सदा लाभ के द्वारा संयमी होने का प्रयास करे तो क्या इससे पाप लगता है मान भगवान के लिए होने से कोई पाप नहीं होता है बेटी क्यों होगा इंद्रिय संयम चाहिए विधवाओं के लिए इतनी सारी जो व्यवस्थाएं दी गई है वे सब इंद्रिय संयम के लिए ही तो है ठाकुर का किसी भी विषय में भगवान को छोड़कर कुछ नहीं था मुझे जो शंख की चूड़ियाँ वस्त्र आदि देकर उन्होंने षोडशी पूजा की थी उन्हें किसे दूँ मेरी कोई गुरमाता तो थी नहीं ठाकुर से पूछने पर उन्होंने सोचकर कहा उन्हें अपनी गर्भधारणी माँ को दे सकती हो उस समय पिताजी जीवित थे परंतु उन्हें मनुष्य समझकर नहीं साक्षात जगदम्बा समझकर देना मैंने वैसा ही किया उनकी शिक्षा इसी प्रकार की थी शोकहरण माँ को हर महीने पाँच रुपये दिया करता था वह उन्हें देने के लिए उसने मुझे दे रखा था देती ही माँ ने कहा रहने दो बेटी इस बार उसे कष्ट है इस बार नहीं भी दिया तो क्या मैं कितने ही प्रकार से कितने रुपए खर्च हो जाते हैं माँ यह तो ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपकी सेवा में दे सकता है उसी के मन को तृप्ति होती है नहीं तो माँ हाँ सो तो है यहाँ देने से साधु भक्तों की सेवा होती है मैं मालपुए बना ले गई थी उन्होंने उसे खोलकर ठाकुर के पास रख देने को कहा रात काफी हो गई थी लगभग साढ़े दस बजे थे भोग लग चुका था माँ के भोजन के बाद मैं प्रसाद लेकर विदा हुई माँ जब के आसन पर बैठी हुई ही आरती हो चुकी है राजू के पति के लिए मैं विशेष भोजन बनाकर ले गई थी राधू को बुलाकर उन्होंने उसे उसके तिमंजले के कमरे में रख आने को कहा रख आने के बाद मैं उन्हें प्रणाम करके बैठी माँ ने कुशल आदि पूछा तभी नाते की एक महिला आकर माँ से कहने लगी तुम मेरे मन को ठीक कर दो मेरे मन में बड़ी अशांति है अब जीवित रहने की इच्छा नहीं होती जो है सब तुम्हारे नाम लिख जाऊंगी मेरे मरने के बाद तुम उसी प्रकार व्यवस्था कर देना माँ ने हंसकर कहा तो कब मर रही हो जी फिर वे गंभीर होकर कहने लगी अब धीरे से घर चली जाओ इन सब स्थानों में कोई संकट मर्त खड़ा कर बैठो ऐसी जगह में और मेरे पास रह यहीं तक कहने के बाद माँ संभल कर बोली यहाँ साधु भक्त तथा ठाकुर के स्थान में रहकर भी यदि तेरे मन में शांति नहीं आती तो फिर तू क्या चाहती है बोल देख दो तो, कैसा जीवन तुझे मिला है कोई झंझट नहीं इस जन्म का यदि तू सदुपयोग कर पाती इस स्थान को जब तूने पहचाना नहीं वह अभाव होगा तो एक दिन पहचानेगी परंतु इस समय समझी नहीं तेरा पापी मन है इसीलिए तुझे शांति नहीं मिलती काम काज किए बिना बैठे बैठे तेरा सिर गरम हो उठा है क्या तुझे कुछ अच्छा सोच विचार नहीं करना चाहिए कितना अशुद्ध मन है तेरा इतना कहकर वे फिर हंस पड़ी और मेरी ओर उन्मुख होकर बोली देखती हो न बेटी ठाकुर की क्या लीला है मुझे कैसा मां का वंश दिया है कैसा कुसंग कर रही हूँ देखो यह छोटी मामी तो पागल है ही एक और नलनी ने पागल होने की मती गति है और वह देखो एक और राजू है किसे मैंने पाल पोस बड़ा किया है इसे जरा भी बुद्धि नहीं है वह बरामदे की रैलिंग पकड़ कर खड़ी है कि पति कब लौटेगा मन में भय है कि वह जो गाना बजाना चल रहा है कहीं वह उसी में न घुस पड़े दिन रात देख रेख करती रहती है क्या ही मोह है बेटी उसमें इतनी आसक्ति होगी इसकी मैंने कभी कल्पना तक न की थी